अभिजीत जी, जी हैं जो वाशी मुंबई से बिलोंग करते हैं और प्रिंटिंग का उनका बिजनेस है और बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं उनके बारे में उन्हीं से जानेंगे और साथ में सचिन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ये उनके साथ में सहयोगी हैं और उनसे भी हम लोग जानेंगे और आप दोनों विशेष ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं तो एक आध्यात्मिक अनुभव भी आशा करूँगा कि आप सभी को सुनने को मिलेगा तो आप सभी की तरफ से बीके अभिजीत जी और बीके सचिन जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ऐसा मुलाकातें कार्यक्रम में स्वागत है आप दोनों का ओम शांति ओम शांति अभिजीत जी कैसे हैं आप ओम शांति एक नंबर एकदम बढ़िया <laughs> जी जी जी तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में और अपने प्रोफेशन के बारे में आ, मेरा प्रोफेशन एक्चुअली टोटल मीडिया टोटल प्रिंटिंग मीडिया सॉल्यूशन प्रिंटिंग सॉल्यूशन है hmm. और uh, मैं ये तेरह साल से करीब करीब बिजनेस कर रहा हूँ प्रिंटिंग hmm. से रिलेटेड और ज्ञान में भी मैं आज कम से कम एक आठ दस साल से चल रहा हूँ hmm. और uh, उसी के साथ मेरा uh, ज़्यादा करके मीडिया का काम बहुत मतलब अच्छा चलता है सब टोटल मीडिया प्रिंटिंग हो गया जैसे कि पैकेजिंग हो गया पूरा टोटल बुक्स वगैरह प्रिंटिंग करना फ्लेक्स बैनर आ, और कई सारे प्रमोशनल प्रोडक्ट्स है वो हम लोग प्रिंट करते हैं और बहुत सारे गिफ्ट गिफ्ट वगैरह हम लोग प्रिंट करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियाँ है जैसे कि रैपिडो है ओला है उबेर है वो कंपनियों के साथ मैं जुड़ा हूँ प्रिजम कंपनी है विजुअलेट वगैरह बनाना फार्मास्यूटिकल स... फार्मास्यूटिकल कंपनी के लेबल्स है वो लेबलिंग का काम है पैकेजिंग का काम है वो सब करते हैं उसके साथ साथ ही हमारे बाबा के यहाँ पे जो भी आ, बुक्स बनते हैं, जैसे कि अभी मैंने का असाइनमेंट कम्प्लीट किया जस्ट तरंग है रेडियो मधुबन है ये सब वॉइस ऑफ कम्यूनिटी का बुक है तो फिर वो मैंने बनाया हमने बनाया हमारी टीम ने पूरे बनाए हमारे कंपनी का नाम सातरकर है एडवरटाइजिंग एंड मैनेजमेंट है और हम लोग कई सारे काम करते रहते जैसे कि प्रमोशन है सारे जगह पे कैंपेन है रोड शो हो गया जैसे हम बाबा का प्रदर्शनी लगा के प्रमोट करते वैसे भी हम लोग प्रमोशन का काम बहुत सारा करते बिल्कुल अच्छा बहुत ही अच्छा लगा आपने विस्तार से बताया कि कैसे आप अपना प्रोफेशन में काम कर रहे हैं कितने समय से कर रहे हैं वो भी आपने बताया और जैसे मीडिया सॉल्यूशंस की बात अगर हम लोग कहें तो मीडिया सॉल्यूशंस में जो विशेष अचीवमेंट्स आपको मिले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएँ मीडिया सोल्यूशंस में अचीवमेंट्स मतलब जैसे कि बोलते हैं रेफरेंस बाय रेफरेंस काम से काम मिलता है बिल्कुल तो फिर मैं जैसे जैसे मेरा काम करता हूँ काम के काम से ही मुझे काम मिलता है जैसे कि एक एक असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया तो उसका फिर रिजल्ट भी अच्छा आता है कि ये अच्छा बना इसका अच्छा है नहीं। इसका फिनिशिंग अच्छा है इसका लेमिनेशन अच्छा है इसका स्ट्रैटेजी सिस्टम वर्क स्ट्रेटेजी अच्छा है तो फिर आगे वो रेफरेंस देते हैं मेरा दूसरे कंपनियों को तो फिर वो ऐसे मुझे काम मिलते जाता है मिलते जाता है अच्छा। तो फिर वो अलग अलग विजुअलेट है मतलब प्रमोशन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है जैसे कि बोलते हैं जो दिखता है वह बिकता है उसी हिसाब से जैसे कि प्रेजेंटेशन है पूरा टोटल प्रेजेंटेशन हम लोग इतना परफेक्ट करते हैं कि फिर वो अपने आप अप, मार्केट में फैल जाता है तो वायरल हो जाता है हाँ मतलब देखते ही लोगों को पसंद आ जाता है और वो मीडिया का पूरा काम हम लोग अच्छे से हैंडल करते हैं जी अच्छा इस फील्ड में अभिजीत आप कितने समय से कैसे आना हुआ दूसरे फील्ड भी होंगे आपके पास आप कुछ और भी कर सकते थे लेकिन इसी में आने का कोई रीज़न बना कोई खास मकसद एक्चुअली मेरा एजुकेशन आईटी में हुआ है इन्फॉर्मेशन hmm. टेक्नोलॉजी पर पहले से एक एक क्रेज था इसमें आने का मीडिया में आने का हाँ, एक मीडिया का क्रेज था जैसे कि बाबा बोलते आप हीरो पार्टदारी हो तो उसके हिसाब से ऐसा लगता था कि चलो इस फील्ड में जाए एक कला थी दिमाग में बोलने की कला तो फिर यहाँ पे आ गए हम और डिज़ाइनिंग में वगैरह इंटरेस्ट था बहुत सारा मीडिया में इंटरेस्ट था जैसे कि न्यूज़पेपर में कभी ना कभी हमारा नाम आना चाहिए <laughs> ऐसे लगता था पहले स्टार्टिंग से पर तो फिर दो तीन बार तो वो फोटो वगैरह आया है न्यूज़पेपर में तो ऐसे लगता था हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें हमारा भी नाम चाहिए तो फिर धीरे धीरे धीरे उसमें चलते गए न्यूज़पेपर एजेंसी चला है कुछ दिन अच्छा, अच्छा। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा प्रिंटिंग में घुस गए अच्छा। तो फिर पूरा प्रमोशनल प्रोडक्ट हम लोग अभी पूरा असम्बल करके ही देते हैं जो भी लेबल्स हैं मतलब जैसे कि किसी को फेमस होना है अगर तो फिर हमारा कंपनी उसके लिए हेल्प करता है प्रॉपर अभिजीत बात-बात धन्यवाद शुक्रिया आपका अपने बारे में बताने के लिए तो आई अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रिडम वन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम के इस विशेष एपिसोड में जहां पर हम लोग मुंबई से जुड़े हुए ख़ास मेहमानों से बातें कर रहे हैं अभिजीत से हमने बातें किया किस तरह से उनका प्रोफेशन जो है मीडिया सल्यूशन्स के बारे में उन्होंने बताया और वो कड़ी से कड़ी यानी बहुत सारे लोग उनके पास जुड़े हैं और नामचीन लोग भी जुड़े हुए हैं क्योंकि इनका काम अच्छा है और पूरा जो है एक बार इनके पास आप चले जाते हैं तो पूरी एडवरटाइजमेंट की जितनी भी बातें हैं वो सारी चीज़ें वन विंडो में पूरा हो जाता है तो इसीलिए भी लोग जुड़ते हैं कई बार होता है ना कि भाई हम लोग बैनर एक जगह बनाया फिर उसको लगाने के लिए किसी और के पास गए और उसका प्लेस ढूंढने के लिए किसी और के पास गए तो ऐसे एक ही चीज़ को तीन जगह जाने से अच्छा एक ही विंडो में वो सारी चीज़ें हो जाती क्योंकि इनके पास टीम भी है और सारा मैन पावर भी है तो काम जल्दी से हो जाता है तो आई अब एक और मेहमान बहुत बहुत है। है? अच्छा <laughs> राजन भाई है जी, जी। से मुझे सचिन बोलते थे तो अच्छा। ये लौकिक नाम सचिन ही हो गया हाँ हाँ और खुद का अनुभव बताए तो ज्ञान में करीबन बचपन से ही है तो और प्रोफेशन में तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियरिंग में हूँ तो वहाँ पे मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है वो एट में। अच्छा अच्छा मुंबई से हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जब बात आती है पैकिंग की बात आती है तो वो क्या खास देखते हैं मेन हम लोग को जैसे ना कॉमन मैन को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सुन के बोलते अपना काम नहीं है जरा ऐसा लगता है तो ऐसा क्या चीज़ है वहाँ पर कि सब कॉमन मैन वहाँ पर नहीं पहुँच पाता एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्चुअली पार्ट है कि जो आया इसको जी जी जी हिंदी में जो भी एक्सपोर्ट आता है एक जो अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना है और जो भी इंपोर्ट है उसका जो क्लियरिंग बीच का क्लियरिंग का जो ऑपरेशन होता है ऑपरेशन हाँ। वर्क उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियरिंग मैनेजमेंट बोलते है जी जी जी। वो वर्क हम एक ये करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वर्क खाली इम्पोर्ट बोले तो पैकिंग वगैरह नहीं होता है। नहीं। तो उसमें पूरा प्रोसीजर प्रोसीजर आता है लेकिन जो क्लियर कस्टम क्लियरिंग वर्क होता है वो हम यहाँ पे क्लियर करते हैं अच्छा अच्छा तो ये हो सकता है कि अगर समझो मुझे किसी प्रोजेक्ट को मैंने बनाया और मुझे एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास आएँगे तो मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें विधि मिल जाएगी तो पूरा प्रक्रिया Definitely. क्या है और वो कितना आसानी से आप उन चीजों को कर सकते हैं डेफिनेटली जो कस्टम का प्रोसीजर है गवर्नमेंट का प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे आईसी कोड वगैरह ओपन करेंगे जी तो अपन वो एज अ डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट करके हम कर सकते हैं कोई भी चीज ओके okay, okay. चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि आप जिस फील्ड में काम करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसीज़र है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि सामान आपके पास है लेकिन उसे अगर आप विदेश बेचना चाहते हैं या विदेश में पहुंचाना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसीज़र होता है वो प्रोसीज़र आप कम्प्लीट करते हैं और उसके नॉम्स क्या है वो भी बताते हैं नॉर्म्स को अगर रूल एंड रेगुलेशन को हम लोग समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग अपने प्रोडक्ट को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि बहुत जगह हमारी रीच हो तो आइए इस विषय में और जानने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं शायद हाँ जी बिल्कुल <laughs> बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग। जी जी जी तो चलिए सचिन जी आपका कैसे इस फील्ड में जुड़ना हुआ क्या बाय प्रोफेशन आप यही सोच रहे थे कि इसी स्टेक्टर में आना है या कोई और चीज़ थी नहीं ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं था हाँ। लेकिन बोलते हैं कि आपका ये होता है, होता है है वो तकदीर चले जाते तो एजुकेशन के के बाद जस्ट थोड़ा नाम सुन ही अच्छा लगा था हाँ। कि उसमें फिर वही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैनेजमेंट किया और उस फील्ड में चले गए पूरा हमारा तो अध्यात्म तो आपका बचपन सारा जो है अध्यात्म से गुजरा है गुजरा है एक्चुअली बचपन से ही ज्ञान तो हमें बहुत सहज सहज रीति से मिला क्योंकि मम्मी पापा ही इसमें चलते थे इसमें चलते गए ज्ञान में चलते थे लेकिन हम हमें अहमियत इसकी तब मालूम पड़ी जब हम खुद इसमें चलने लगे कि बचपन से क्या भक्ति मार्ग बहुत चल रहा था घर में कि मम्मी पापा इस मंदिर में जा रहे है उस मंदिर में जा रहे हैं तो हमें भी उनके पीछे जाना पड़ता था कीर्तन में जा रहे और तो एक दिन क्या हो गया कि ये प्रजापिता ईश्वरीय विद्यालय में उनको मिल गया और वो आने के बाद बोले भगवान मिल गया तो हमें हमें मैं और मेरी सिस्टर हमें लगा कि अरे अभी हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा <laughs> अभी ये फिर से एक भगवान को लेके आ गए <laughs> फिर हमने जब उन देखने लगा तो उनके एक्चुअली अपना जो अध्यात्म है जो प्रदापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज्ञान है वो जीवन जीने की एक कला है बिल्कुल। तो हमने उनमें जो परिवर्तन देखा उसके बाद जो हमने पहले नहीं देखा था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो परिवर्तन जो उनका सांत चित्त सोबा हो और उनका व्यवहार में अचानक बदली होना तो हमें भी एक कशिश हो गई कि उधर हमें जाना चाहिए क्या है हमें देखना चाहिए की उन्होंने हमें तभी फोर्स नहीं किया था की कि आप आओ और जब हम गए खुद ज्ञान में आए सेवन डेज का कोर्स किया उसके बाद हम जो ईश्वरी महावाक्य बोलते मुरली वो जब हमने सुनने लगे हुँ, हुँ. कि अरे ये तो मुझे याद करोगे तो मैंने जो पहला वाक्य सुना था तो तुम्हारे विकर में तो मैंने ये वाक्य किधर सु, सुना नहीं था पहले और ये बोलने वाला स्वयं ऐसे मालूम पड़ा कि स्वयं अथॉरिटी है हुँ, जिसको हुँ. जो सर्वशक्तिमान है वही ये बोल सकता है बिल्कुल तो ये ज्ञान जीवन में जब से आया मतलब फिर हम उस धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ज्ञान के गहराई में उतरते गए तो हमारे जीवन में भी बोलते अमूलाग्र बदल बिल्कुल, एकदम शांत और उस गहराई में हम शांति सागर में उतर गए <laughs> और हमारा जीवन प्रोफेशन तो एक अलग बात हो गई लेकिन बिल्कुन, हमारा बिल्कुन। जीवन ही मधुबन बोलते है ना जैसा मधुबन है एक वैसे बन गया। और सुंदर स्वर्ग स्वर्ग बन गया Uh, सचिन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में और अध्यात्म के बारे में आपने बताया बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस शेयर किया थैंक यू सो मच uh, चलिए जाते जाते अभिजीत मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें जो सुन रहे हैं आपको उनके लिए आ, मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि सुनते रहो और उसको रहो और ज़्यादा <laughs> खुश रहो फ्री माइंड रहो जी जी बिल्कुल फ्री माइंड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि माइंड में अगर हम लोग काम लेके चलेंगे तो बड़ी मुश्किलें आती हैं बड़ी मुश्किलें जो हैं हम जो भी काम करते हैं उसमें भी फ्रीनेस नहीं रहता है तो इसीलिए अगर माइंड फ्री रख के कोई भी काम करते हैं तो वो काम आसान और जल्दी हो जाता है तो थैंक यू सो मच अभिजीत एंड सचिन बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों ने शेयर किया और चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जो बातें हमने सुनी और आशा करता हूँ आपको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि आप भी अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जब भी आप कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में पूरा नॉलेज आपके पास हो नॉलेज पहले ग्रहण कीजिए उसके बाद उसे प्रैक्टिस कीजिए कुछ समय तक और फिर बाद में आप उसे बिजनेस के तौर पर या फिर अपने कार्य के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से सफलता मिल सके तो चलिए इन शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खम्बा सा जय हिंद जय भारत ओम शांति Anusha